रामकृष्ण वचनामृत तेईस मार्च अठारह सौ चौरासी परिच्छेद अठहत्तर मेरे से बल का छय होता है स्वप्न दोष से जो कुछ निकल जाता है उसमें दोष नहीं ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है इस तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है उसी से काम होता है फिर भी स्त्री प्रसंग हरगिज न करना चाहिए अंत में जो कुछ रहता है वह रिफाइन सार पदार्थ सा है लाहा बाबू के यहाँ राव के घड़े रखे थे घड़ों के नीचे एक छेद करके फिर एक साल बाद जब देखा तब सब दाने बंध गए थे मिस्री की तरह जितना शीरा निकलना था सब छेद से निकल गया था स्त्रियों का संपूर्ण त्याग सन्यासियों के लिए है तुम लोगों का विवाह हो गया है कोई दोष नहीं है सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए पर साधारण लोगों के लिए यह संभव नहीं है सा रे ग म ध नी नी मैं तुम्हारी आवाज़ बहुत देर तक नहीं रह सकती सन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है इसीलिए उन्हें सावधानी से रहना पड़ता है ताकि स्त्रियां दृष्टि में भी ना पड़े भक्त स्त्री होने पर भी वहाँ से हट जाना चाहिए स्त्री रूप देखना भी बुरा है जागृत अवस्था में चाहे न हो पर स्वप्न में अवश्य मेरी स्खलन हो जाता है सन्यासी जितेंद्रीय होने पर भी लोक शिक्षा के लिए स्त्रियों के साथ उसे बातचीत न करनी चाहिए भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज्यादा देर तक बातचीत न करें सन्यासी की है निर्जला एकादशी एकादशी और दो तरह की है एक फल मूल खा कर रखी जाती है एक पूड़ी कचौड़ी और माल पुए खाकर सब हंसते हैं कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पूड़ियाँ उड़ रही हैं और इधर दूध में दो एक रोटियाँ भी भीग रही है, फिर हस्ते हैं फिर खाएँगे सब हँसते हैं हँसते हुए तुम लोग निर्जला एकादशी न रख सकोगे किशोर कृष्ण को मैंने देखा कृष्ण किशोर को मैंने देखा एकादशी के दिन पूड़ियाँ और पकवान उड़ा रहे थे मैंने हृदय से कहा हृदय मेरी इच्छा होती है कि मैं भी कृष्ण किशोर की, की एकादशी रखूं। सब हंसते हैं एक दिन ऐसा ही किया भी खूब कसकर खाया परंतु उसके दूसरे दिन फिर फिर कुछ न खाया गया सब हंसते हैं जो भक्त पंचोटी में हठयोगी को देखने गए थे वे लौटे श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं क्यों जी कैसा देखा अपने गज से तो नापा ही होगा श्री रामकृष्ण ने देखा भक्तों में कोई भी हठयोगी को रुपये देने के लिए राजी नहीं है साधु को जब रुपये देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता राजेंद्र मित्र की तनख्वाह 800 सौ रुपया महीना है वह प्रयाग से कुंभ मेला देखकर आया था मैंने पूछा क्यों जी मेले में कैसे सब साधु देखे राजेंद्र ने कहा।, कहा वैसा साधु एक भी न देखा एक को देखा था परंतु वह भी रुपया लेता था मैं सोचता हूँ साधुओं को अगर कोई रुपया पैसा न देगा तो वे खाएंगे क्या यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता इसलिए सब आते हैं मैं सोचता हूँ इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है तो फिर रहे न उसी को लेकर श्री राम कृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं एक भक्त छोटी खात पर बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं जो निराकार है वही साकार भी है साकार रूप भी मानना चाहिए काली रूप की चिंता करते हुए साधक काली रूप के ही दर्शन पाता है फिर वह देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया जो अखंड सच्चिदानंद है वही काली भी है